पदपाठं इंद्र शुद्ध हि नईं शुद्धरत्नी दाशुष शुद्ध वृत्रणि जिघ्नस शुद्ध वाज सिषासि इन्द्र शुद्ध हि नईं शुद्धरत् दाशूषे शुद्ध वृत्राणि, जिघ्नस शुद्ध वाज सिषासि इंद्र शुद्ध हि नयि शुद्धरत्नी दाशुष शुद्ध वृत्राणि, जिघ्नस शुद्ध वाज सिषासि